दूसरी विधि से यदि निरंतर यदि हम इस उपलब्धि को मानते हैं उपलब्धि को प्रमाणित करते हैं समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व तो प्रमाण होता ही है यह उपलब्धि तीसरा तीसरा विधि से ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण बोली तीसरा विधि से ब्रह्म मुक्ति जागृति प्रमाण, यही होता है तीन विधि से उपलब्धि को अपन पहचानते हैं इस विधि से उपलब्धि को पहचाना उस विधि से हुआ इस विधि से हुआ ठीक है ये तीनों विधियों से हम इसको उपलब्धियों को पहचान पाते हैं स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए सूत्र व्याख्या ये बनता है सूत्र बनता है इसका व्याख्या करने पर हम अखंड समाज भी पाते हैं सार्वभौम व्यवस्था भी पाते हैं। ठीक है और कई बात अभी आपने पूरा जो कुछ कहा उसको एक शब्द में आप क्या कहना टोटल हाँ उसमें एक, हाँ, एक वाक्य में यदि कहना चाहते हैं तो ऐसा बनता है मनुष्य जो है ना जागृत होना है जागृति को प्रमाणित करना है यही बनता है जागृति की रास्ता सुलभ है और भ्रम की रास्ता गलत कठिन है क्या बात जा, जागृति के रास्ते में झूठ फरी कुछ भी नहीं है संकट कुछ भी नहीं है कुल मिलाकर के भाषा ऐसा दिया जाए कि केवल सुख के अलावा दूसरा कुछ होते ही नहीं ठीक है ना कुल मिलाकर के मानव को क्या होना है समझदार होना है प्रमाणित करना है जागृत होना है प्रमाणित करना है ठीक है नाव पूर्ण वैभव को प्रमाणित करना है मानवीयता से परिपूर्ण होना है प्रमाणित करना है यही बनता है दो कहीं भी कितने भी घूमेंगे वत नहीं एक वाक्य में इतने प्रमाणित होने का आशय तो स्वयं समझ जाना जीना जीना जी और दूसरों को समझा सकने में हाँ वही तो जीने देना जीना वही जी, जी करके जीने का प्रमाण में जीने देना ठीक है यह हम समझता हूँ महाराज निर्विवाद एक बीज तो है वृक्ष हो जाए तो बढ़िया बाबा जी आ? आपने लिखा है मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध परमात्मा रूपी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ इसका क्या आपसे स्वस्थ है उसको विस्तृत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का स्मरण करते हुए है हाँ। ना मानव व्यवहार दर्शन को हम व्याख्यान मैंने विश्लेषण कर रहा हूं ये बताए ये सत्य शुद्ध बुद्ध इससे आपका क्या तात्पर्य है? लिखा नित्य लिखा है उसमें ये सब नित्य पूरा लिखा है जैसे नित्य तो नित्य है सदा सदा एक सा तो वे वे, सदा सदा जो विद्यमान है हाँ। सदा वे सदा विद्यमान सत्ता स्वरूप में हो ज्यादा कम ना हो और यहाँ ज्यादा वहाँ ज्यादा वाला बात न हो सर्वत्र एक सा विद्यमान हो सर्वत्र एक सा भासमान हो हाँ। सर्वत्र एक सा सुखप्रद हो हाँ। क्या बात निरंतर विद्यमान हो ऐसे परमात्मा को हम स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन को हम विश्लेषण करूंगा ये प्रतिज्ञा किया ठीक है ना ठीक आपने लिखा है आगे हाँ। मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है।, है मानव ही प्रतिष्ठा में गण्य है आ, आ, मैं एक दोषा सूत्र यह लिखा है मानवीय एक ऐसा वस्तु है एक आ, ये अस्तित्व में एक ऐसा विशेष वस्तु है अथवा स्वाभाविक वस्तु है कि दृष्टापद प्रतिष्ठा इन्हीं में निहित इसके पहले अपने बुजुर्गों ने ईश्वर को दृष्टा का बताया कर्ता बताया भोक्ता बताया ठीक है ना? उसके बाद भोक्ता बताने में तकलीफ होने लगी कुछ कुछ कुछ करते रहे करते रहे किंतु है ऐसे ही बात तो मैंने पता लगाया मुझको ये पता लगा जीवन ही दृष्टा करता भोक्ता पद में होता है क्या भोक्ता है जीवन समाधान समाधान को जीवन भोगता ठीक है समस्या का दृष्टा हो जाता है तब वो जीवन दुखी कह रहे समस्या को भूखता नहीं है समस्या का दृष्टा बना रहता है उससे भ्रमित रहता है ठीक है ना? भ्रमित जीवन जागृत जीवन की पता लगा जागृत जीवन भ्रमित जीवन में क्या अंतर हुआ भाई अंतर इतना ही है जीव चेतना विधि से शरीर को जीवन मानते हुए जिना और मैंने भ्रम का अर्थ निकला तत्पर निकला ठीक है मानव चेतना सहित देव चेतना पूर्व जिना बन जाती है तो ये, ये जो है ना जागृति कहलाया ठीक है और जागृत जीवन जो स्वयं में दृष्टा पद प्रतिष्ठा में होता है यह लिखा ठीक है ना माने समझदारी की स्थिति में होता है भ्रष्टापत का मतलब शमशा हुआ जागृत जीवन का मतलब है प्रमाणित किया हुआ ये बोल चाल विभाग में जैसा हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हम जैसा जैसा वैसा करने वैसा करने ये सब कषरा कारखाने की भाषा है इससे इससे एक लेन देन नहीं है जैसा करने वैसा कर भरने तो सब कर ही रहे हैं ये कचरा पंथ से लेन देन नहीं ये सीधा सीधा मानव चेतना जागृति है और जीव चेतना भ्रम है जीव चेतना में जीते हैं शरीर को जीवन मानते हैं मानव चेतना में जीवन को जीवन मानते हैं ठीक है ना? जीवन को जीवन के स्वरूप में पहचानने की बहन जीवन दृष्टापन में होता है उसके पहले कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप में मरता ही रहता है दिन में हजार बार मृत्यु को प्राप्त करता रहता है शिकायत खान जब तक शिकायत खान बना रहता है तब तक जीवन मरता ही रहता है ठीक है ना शिकायत से जिस दिन मृत्यु बने मुक्ति मिल गई क्या बात और सदा सदा के लिए समाधान प्रस्तावित हो गया उस दिन से जीना शुरू हुआ बोलिए सा अभी क्या यह समझना है दृष्टापद का मतलब समझदारी संपन्न जीवन और जागृत जीवन का मतलब है जो दृष्टापद में दृष्टापद के बाद जब प्रमाणित किया हुआ जीवन समझा हुआ और प्रमाणित किया हुआ प्रमाण कहां प्रस्तुत करेगा मानव परंपरा में प्रस्तुत करेगा ठीक है ना मानव परंपरा में कैसा प्रस्तुत करेगा चारों अवस्थाओं के साथ जीता हुआ प्रमाणित करेगा ठीक है चारों अवस्था में संतुलित रूप में जीना जागृति का मतलब है, इसके पहले बात हो चुकी है, ठीक है ये संगीतमय विधि से जीना उसको कहा उसको सूत्र रूप में बताया नियम नियंत्रण संतुलन न्याय रूप पूर्वक जीना ये जागृति का पहला चरण उसके साथ समाधान जुड़ा उसके मतलब हुआ दूसरा चरण उसके साथ सहअस्तित्व जुड़ गया तीसरा चरण इतना ही कुल मिलाकर के गम्य स्थली ठीक है आगे।, आगे आपने लिखा है व्यापक वस्तु अखंड और इकाइयां अनंत हैं व्यापक वस्तु अखंड रूप में अस्तित्व में है सदा सदा के लिए नित्य सचि शुद्ध बुद्ध परमात्मा जिसको नाम दिया वो ऐसे परमात्मा का स्वरूप में व्यापक वस्तु है ठीक है ना ऐसे वस्तु को ध्यान में रखते हुए सारे मानव व्यवहार दर्शन को हम लिखा है ठीक क्या कि गलत क्या है <laughs> बात पता है ठीक है व्यापक सत्ता अथवा परमात्मा जागृत मानव में जागृत मानव से जागृत मानव के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में विचार काल में समाधान के रूप में अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति विद्यमान है यही सह अस्तित्व बल बोले इसमें क्या खामी हुआ इसमें थोड़ा सा बहुत स्पष्ट है इस तरह फिर भी थोड़ा सा मैंने व्यवहार काल में ठीक हाँ, है ना हाँ। क्या नाम बताया नियम के रूप में नियम के रूप में ठीक है ना नियम क्या है बताया तो स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार मानव मानव मानव का नियम है मैंने जागृत मानव हाँ। नियम पूर्वक जीने का प्रमाणीय है हाँ। स्वधन सोनारी स्वपुरुष हाँ। दयापूर्ण कार्य व्यवहार करता हुआ मिलता है ये जागृत मानव में पाए जाने वाली नियम ठीक है ना नमित मानव में पाए जाने वाली जो आचरण है ना उसको लिखा है पर धन पर नारी पर पीड़ा के रूप में मिलता है बोले सर बोलिए विचार बोले। काल में लिखा है के समाधान के समाधान विचार में वही सब वो पूरे बात को हम सोचेंगे हाँ। स्वधन सुनारी सब पुरुष दयापूर्ण हाँ। कार्य व्यवहार को यदि पूरा सोचेंगे हाँ। समाधान ही मिलता है समस्या मिलता ही नहीं ठीक हाँ। है अच्छा वो ही अनुभव काल में बताएंगे हाँ। अनुभव काल में देखेंगे हाँ। वह सहस्तित्व में अनुभव होगा हाँ। आनंद के स्वरूप में ही आनंद ही नाम दिया जा सकता है ऐसा बात बनता है और उसी विधि को क्या बोला आगे आचरण काल आचरण काल में न्याय के रूप न्याई के न्याई के के में जब आचरण करते हैं वो उस समय में न्याय के रूप में मिलता है आसानी से इस प्रकार से जीने से मानव यदि साटि सटीकता से जीता है तो व्यवहार में क्या होता है नियम के रूप में ही जिएगा इसी में आपने आगे लिखा है सत्ता में संपूर्ण प्रकृति विद्यमान है हाँ। इसका कारण क्या थी ऐसा वैसा होने के क्या कारण वो सत्ता स्वयं ज्ञान स्वरूप है मानव के मानव में ऊर्जा के स्वरूप के स्वर जड़ प्रकृति में कार्य माने दिखाई पड़ती है मानव में ज्ञान स्वरूप में सत्ता दिखाई पड़ती है तो ज्ञान ज्ञान में डूबा हुआ हर वस्तु मानव भी ज्ञान में ही डूबा रहता है इस ढंग से यदि हम अनुभव कर पाते हैं ऐसी स्थिति में तो हम हर हर हालत में तो ये सत्ता में ही हम जीता हुआ मिलेगा क्या हुआ में जीना सत्ता में ही जीता हुआ मिलेगा सत्ता में जीते हैं माना ज्ञान पूर्व ज्ञान में ही हम जी रहे हैं ठीक है ना ज्ञान में ही हम डूबे हैं घिरे हैं भिगे हुए हैं सदा सदा के लिए ज्ञान में ही जी रहे हैं यही जागृति का मतलब है दृष्टापद का मतलब है ठीक है आगे मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में आपने लिखा है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, पूर्ण स्वभाव न्याय धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि और वित्तेषण प्रत्येषणा एवं लोकेशात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार व्यवहार ठीक है न्यवहार को बताया हाँ ठीक है न तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार क्या चीज है आचरण क्या चीज है लिखा है? ठीक है ना आचरण पूर्वक ही व्यवहार करेगा ठीक है ठीक है ना? आचरण में क्या क्या स्थिति बनी एक दृष्टि आ गई एक स्वभाव आ गए एक प्रवृत्ति आ गई ठीक है ना? दृष्टि में यह बताया गया न्याय धर्म शक्तिपूर्ण दृष्टि हो हर बात को न्याय के साथ न्याय सूत्र के साथ है ना हाँ। धर्म अर्थात समाधान के साथ हाँ। सत्य सहस्तित्व के साथ हाँ। जो सूत्र जुड़े हुए हैं उसके साथ जोड़ करके हम हाँ मैने विचार करने योग्य हो होते हैं उसको क्या क्या बात बताया पढ़ो न पहले न अपने उदार पूर्ण व्यवहार में हाँ। पूर्ण व्यवहार में हाँ। दृष्टि हाँ। प्रवृत्ति हाँ। और स्वभाव तीन हाँ। चीज आई हाँ। <coughs> जब हम ऐसा सोचने लगते हैं ये तीनों हाँ। चीज़ें आते हैं हाँ। क्या आता है उसमें न्याय धर्म सत्य के रूप में दृष्टियां आते हैं हाँ। है ना उसी को हम तुलन कहते हैं ठीक है न उसके बाद धीरता वीरता उदारता दया कृपा कृपा करुणा पूर्ण हाँ। में स्वभाव होता है ठीक हो है ना हाँ। पुत्रेषणा वित्तषण लोकेषणावादी हाँ। जो प्रवृत्तियां होते हाँ। ये लिखा है ठीक है हाँ। इस प्रकार के हम यदि आचरण करते हैं उसको पूर्ण आचरण नाम लिए ठीक है ना न उसके बाद दूसरे प्रतिविधि से बताया मूल्य चरित्र नहीं टिकता संबंधों को पहचानना मूल्यों को निर्वाह करना मूल्यांकन करना उभय तृप्ति पड़ना ये और उसके बाद स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना और तनम धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना इन तीनों आने से पूर्ण आचरण का इन दोनों विधि से लिख लिखा हुआ है ठीक है ठीक आगे आगे आपने लिखा है सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है सहअस्तित्व में अनुभव में अनुभव से अनुभव के लिए अध्ययन है ज्ञान ही विवेक एवं ज्ञान रूप में प्रमाण है यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है माना सारी मौलिकता क्या चीज है बताया हम, हमारा पूरा का पूरा सहअस्तित्व में अध्ययन सहअस्तित्व में अनुभव सह अस्तित्व में आचरण हाँ, तीन बात बताए ठीक है ना? हाँ, आचरण करने से मानवीयता कहलाता है हाँ, क्या हो गया आचरण मानवीता अनुभव करने से दृष्टा पद कहलाया प्रमाण कहलाया अनुभव होने से तो विचार काल में समाधान हो गया इस तरह से हम हारा अवस्था में हम जागृति को प्रमाणित करने हो, योग्य होते हैं ठीक है तो कृतज्ञता के बारे में आपने लिखा है मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित है तो जैसा भी विगत से आज तक हमको कहीं ना कहीं यथार्थ है ये भनक पड़ा ही था, था। यथार्थ यदि भनक नहीं पढ़ा होता तो यथार्थ के लिए हम खोज का इक्का ठीक है ना एक स्वाभाविक बात है यथार्थ कोई चीज है वो परंपरा में प्रमाणित नहीं है इस रिक्तता को देख करके जब हम घायल हुए तब है ना हम इसको किए हाँ। होंगे तो वही यथार्थता का भनक आरिकाल से ही आई है ठीक है ना यथार्थ कोई चीज है वास्तविकता कुछ है सत्यता कुछ है इस बात की भनक आदिकाल से रही क्योंकि शब्द तो अनाधिकाल से है ठीक है ना शब्द के अर्थ को आदमी गूमता ही रहा सोचता ही रहा हम ही भर सोचा हो ऐसा कुछ नहीं है पहले भी कई लोग सोचे होंगे कई प्रकार से सोचे होंगे हम हमारा कुछ ऐसी योग भोग था किसी भी थी से उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाए अभी लोगों को ऐसा लगता है ये ठीक है तो यथार्थ से आपका तात्पर्य है या जैसा जिसका अर्थ हो अस्तित्व में जो नियम पहले से बने हुए हैं उसी से आपका उसको, है उस, वो बता रहे हैं अस्तित्व में प्रत्येक अवस्था है चार अवस्था बता दिया चारों अवस्था में अपने अपने निश्चित आचरण को अर्थ बताया निश्चित अर्थ हाँ। क्या चीज चारों अवस्था में निश्चित आचरण अब क्या है पत्थर का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं है लोहे का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं है। इतना लोहे का कारखाना बना हुआ है हुँ। किसी कोरखाने वालों को लोहे के आचरण में अभी तक तो शंका नहीं, नहीं। आगे कुछ हो जाए तो फिर सोचेंगे ठीक है तो अब ये जो वनस्पतियों में आम का आचरण में किसी को मैंने शंका नहीं, नहीं। हाँ। दूब का आचरण में किसी को शंका नहीं ठीक है और जीवों में